महाभारत द्रोण पर्व अष्ट सुभद्रा का विलाप और श्री कृष्ण का सबको आश्वासन संजय छुवाचस्त केशव से महात्मनः सुभद्रा पुत्र सौकार सुदुखिता संजय कहते हैं राजन महात्मा केशव का यह कथन सुनकर पुत्र शोक से व्याकुल और अत्यंत दुखित हुई सुभद्रा इस प्रकार विलाप करने लगी हा पुत्र मम मम्माजा कथ मेत्याल्य पराक्रम हा पुत्र हा बेटा अभिमन्यु तुम तो मुझ अभाग्नि के गर्भ में आकर क्रमशः पिता के तुल्य पराक्रमी होकर युद्ध में मारे कैसे गए मल के समान श्याम सुंदर दंत पंक्तियों से सुशोभित मनोहर नेत्रों वाला तुम्हारा मुख आज युद्ध की धूल से आच्छादित होकर कैसा दिखाई देता होगा नून शूरम निपतिम तावर्ति शुशिरोग्रीवरसकोदरम चारूपचेत सर्वांगक्षम शस्त्रशता चित्स भूता नून चंद्रमिवोदि बेटा तम सूर्वे युद्ध से कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे मस्तक ग्रीबा बाहु और कंधे आदि तुम्हारे सभी अंग सुंदर थे छाती चौड़ी थी उधर एवं नाभि देश नीचा था समस्त अंग मनोहर और हृष्ट पुष्ट थे संपूर्ण इंद्रिया विशेषतः नेत्र बड़े सुंदर थे तथा तुम्हारे सारे अंग शस्त्रजनित आघात से व्याप्त थे इस दशा में तुम धरती पर पड़े होंगे और निश्चय ही समस्त प्राणी उदय होते हुए चंद्रमा के समान तुम्हें देख रहे होंगे शयनीय पुराय से भूमावद्य कथम रोषे विप्रविध सुखोचित हाय पहले जिसके शयन करने के लिए बहुमूल्य बिछोने से ढकी हुई सैया बिछाई जाती थी वही बेटा अभिमन्यु सुख के योग्य होकर भी आज बाण से भूतल पर कैसे सो रहा होगा योन्वास्यत पुरावीरो वर स्त्रीर महाभुज कथ मन्वास्य योद्य शिवा भी पति तो मृदे जिस महाबाहुवीर के पास पहले सुंदरी स्तिया बैठी करती थी वही आज रणभूमि में पड़ा होगा और उसके आस पास बैठी होंगी यह सब कैसे संभव हुआ योस्तु यत शोध्य क्रब्दी घोर विनरद्धि उपास्य पहले हर्ष में भरे हुए सूत मागद और वंदेजन जिसकी स्तुति किया करते थे उसी के आज विकट गर्जना करते हुए विभू सो पंचाले सोचवीर सु के नाच नाथव शक्तिशाली पुत्र तुम्हारे रक्षक पांडवों दृष्णुवीरों तथा पंचाल वीरों के होते हुए भी तुम्हें अनाथ की भांति किसने मारा अतृप्त दर्शना पुत्र दर्शनस्य दर्शन श्यामी बेटा तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है इनकी प्यास नहीं बुझी अनग कितनी मंद भागिनी हूँ निश्चय ही आज मैं यमलोक को चली जाऊंगी विशालाक्षम सुखे शांत चारुवाक्यम सुगंध चव पुत्र कदा भूजो मुखम द्रक्षा निर्भृण वस बड़े बड़े नेत्र सुंदर केश प्रांत मनोहर वाक्य और उत्तम सुगंध से युक्त तुम्हारा घाव रहित सुंदर मुख मैं फिर कब देख पाऊँगी धिबल भीमसेन से धिकपार्थ से धनुष्मता धिक पंचालाना चिग्बल भीमसेन के बल को धिकार है अर्जुन के धनुष्धारण को धिकार है वृष्णुवंशी वीरों के पराक्रम को धिक्कार है तथा पांचालों के बल को भी धिकार है कयास धिकके मशवाथ सृंजयान ये ताम रणगतम वीही न से कूरभ रक्षित के कह तथा मत्स्य देश के वीरों और सिंजय वंशी क्षत्रियों को भी धिक्कार है जो युद्ध में गए हुए तुम जैसे वीर की रक्षा न कर सके अद्यप्या में पृथ्वी शून्यमिव हत अभिमन्यु अपश्यंती शोक व्याकुलचना अभिमन्यु को न देखने के कारण मेरे नेत्र शोक से व्याकुल हो रहे हैं आज मुझे सारी पृथ्वी सूनी एवं कांतिहीन सी दिखाई देती है स्वस्त्री अम्वासुदेवस्थ पुत्र गांडी वधन्वर कथम त्वारतर थम्वीर दक्षाद निपाति वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडी धनुष अर्जुन के अतिरथी वीर पुत्र अभिमन्यु को आज मैं धरती पर पड़ा हुआ कैसे देख सकूंगी? सकूँगी वह पिबास मंदाया तृप्ता या, या, या सुधर शे बेटा आओ आओ तुम्हें प्यास लगी होगी तुम्हें देखने के लिए प्यासी हुई मुझ अभागनी माता की गोद में बैठकर मेरे दूध से भरे हुए इन स्तनों को शीघ्र पी लो हावीर दृष्टो नष्ट धनम सपन इवा अहोझनित्यम मानुष्यम जल बुद्धुद चंचलम हावीर तुम सपने में मिले हुए धन की भांति मुझे दिखाई दिए और नष्ट हो गए अहो यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान चंचल एवं अनित्य है इमाम ते तरुण बेटा तुम्हारी यह पत्नी तुम्हारे में डूबी हुई है जिसका बछड़ा खो गया हो उस गाय की भांति व्याकुल है मैं इसे कैसे धीरज बताऊंगी उत्तराम उत्तम जात्या सुशीलाम प्रिय शनक परीनाम यशस्विनी सुकुमारीम विशालाखि बालपल्लव निभापल तन्वी मत मतंग गिनी बिंबाधरोष्टि अबलामिमोप्रहर्षय यह उत्तरा से उत्तम सुशील प्रियण यशस्विनी तथा मेरी प्यारी बहू है यह सुकुमारी है इसके नेत्र बड़े बड़े और मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर है इसके अंग नूतन पल्लों के समान कृष है यह मतवाले हाथी के समान मंद गति से चलने वाली है इसके ओठ बिंब फल के समान लाल है बेटा अब मनु तुम मेरी इस बहू को धीरे धीरे हृदय से लगाकर आनंदित करो अहो लगा कर आनंदित करोत्र तव दर्शने अहो वस जब पुत्र के होने का फल मिलने का समय आया है तब तुम मुझे अपने दर्शनों के लिए भी तरसती हुई छोड़कर असमय में ही चल यत्रतम नो नाथे संग्राम निश्चय काल की गति बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत दुर्बोध है जिसके अधीन होकर तुम श्री कृष्ण जैसे संरक्षक के रहते हुए संग्राम भूमि में अनाथ की भांति मारे गए यज्ना दानशीलां ब्राह्मणा कृतात्म चरतब्रह्मचरिया पुण्यतीर्थवगाशिना कृतज्ञा वदान्याशुश्रूषिणाम सहस्र च चागतेताम वापनु वस् यज्ञकर्ता दानी जितेन्द्रिय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण ब्रह्मचारी तीर्थों में नहाने वाले कृतज्ञ उदार गुरुसेवापरायण और सहस्रों की संख्या में दक्षिणा देने वाले धर्मात्मा पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें भी मिले या गतिध्यम क्षुराणाम मनवर्तीना हिहता संग्रामेता गतिम भ्रज संग्राम में युद्ध तत्पर हो कभी पीछे पैर ना हटाने वाले और शत्रुओं को मारकर मरने वाले सूर वीरों को तो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें भी मिले गो चयागति, यागति सहस्त्र पदा तिनादान चया गति नैविकम चाभिमतम ददाताम या गतिशाम सहस्त्र गोदान करने वाले यज्ञ के लिए दान देने वाले तथा मन के अनुरूप सब सामग्रियों सहित निवास स्थान प्रदान करने वाले पुरुषों को जो शुभ गति प्राप्त होती है वही तुम्हें भी मिले या चापी नाम गतिम ब्रज गतिम् काम जो शरणागत ब्राह्मणों के लिए निधि स्थापित करते हैं तथा किसी भी प्राणी को दंड नहीं देते उन्हें जिस गति की प्राप्ति होती है बेटा वही गति तुम्हें भी प्राप्त हो ब्रह्मचर्य जानती मुनि व्रता एक याम जानती ताम गति पुत्र का उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस गति को पाते हैं और पवित्रता स्त्रियों को जिस गति की प्राप्ति होती है बेटा वही गति तुम्हें भी सुलभ हो सुलभो राजचरित चतिर्भवती न शास्वती चतुराश्रमीण पुण्य पाविता सुरक्षित दीनाकना या चतत संविभागिना पैशुनिया चवृत्ताजपुत्रक पुत्र सदाचार के पालन से राजाओं को तथा सुरक्षित पुण्य के प्रभाव से पवित्र हुए चारों आश्रमों के लोगों को जो सनातन गति प्राप्त होती है दिनों पर दया करने वाले उत्तम वस्तुओं को घर में बांटकर उपयोग में लाने वाले तथा चुगली से दूर रहने वाले लोगों को जो गति प्राप्त होती है वह गति तुम्हें भी मिले याच व्रतीरा धर्मशीलाम गुरु शुश्रूषि अमोघातिथि व्रतपरायण धर्मशील गुरुसेवक तथा अतिथि को निराश न लौटाने वाले लोगों को जिस गति की प्राप्ति होती है वह तुम्हें भी प्राप्त हो कृथेसू याधार्यता व्यसने गति शोकाग दग्धान का बेटा जो लोग भारी से भारी कठिनाइयों में और संकटों में पड़ने पर तथा शोकाग्नि से दग्ध होने पर भी धैर्य धारण करके अपने आप को स्थिर रखते हैं उन्हें मिलने वाली गति को तुम भी प्राप्त करो माता पित्रो चसुरु शाम कल्पयंती है ये सदा सदार निरता गति स्थावापनु जो सदा इस जगत में माता पिता की सेवा करते हैं और अपने ही स्त्री में अनुराग रखते हैं उनकी जैसी गति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो ऋतुकाल स्व भार् गा मनीषिण परिभ्यो निवृत्ता का पुत्र ऋतु में अपनी स्त्री से सहवास करते हुए पराई स्त्रियों से सदा दूर रहने वाले मनीषी पुरुषों को जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें भी मिले सामना ये सर्वभूता पश्चंती गुण सुधान जागत स्थान वाप नु जो ईर्ष्याष से दूर रहकर समस्त प्राणियों को सम से देखते हैं तथा जो किसी के मर्म स्थान को वाणी द्वारा चोट नहीं पहुंचाते एवं सबके प्रति क्षमा भाव रखते हैं उनकी जो गति होती है उसी को तुम भी प्राप्त करो मधुमानस निवृत्ता मदा दमभा तथा नृतंता परोपतापत्यक्ता व्रजपुत्र का पुत्र जो मध्य और मांस का सेवन नहीं करते मद दंभ और असत्य से अलग रहते और दूसरों को संताप नहीं देते हैं उन्हें मिलने वाली तुम्हें भी प्राप्त हो हरिमंत सर्वशास्त्रा ज्ञान तृप्ता जितेन्द्रियाम गतिम साधव ताम गतिम ब्रजपुत्र का बेटा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता लज्जाशील ज्ञान से परित्रृप्त जितेन्द्रिय श्रेष्ठ पुरुष जिस गति को पाते हैं उसी को तुम भी प्राप्त करो एवं बिलपतिम दीनाम सुभद्राम शोक कर्षिता अन्वप्यत पांचाली वैराटी सहिताम तराम इस प्रकार उत्तरा सहित विलाप करती हुई दीन दुखी एवं शोक से दुर्बल सुभद्रा के पास उस समय द्रौपदी भी आ पहुँची च च राजन वे, वे सबकी सब अत्यंत दुखी हो इच्छा इच्छानुसार रोती और विलाप करती हुई पगली सी हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी सोपचारस् दुखितामृत दुखिता सिंह भसता सदुवा हित वच विसंगकल्पा मृजुति मर्म विद्वां विद्दा प्रवेश भगनीं पुंडरीका वचनम अब्रवीत तब कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो उन सबको होश में लाने के लिए उपचार करने लगे उन्होंने अपनी दुखनी बहन सुभद्रा पर जल छिड़क कर नाना प्रकार के हितकर वचन कहते हुए उसे आश्वासन दिया पुत्र शोक से मरमाहत हो वह रोती हुई कांप रही थी और अचेत सी हो गई थी उस अवस्था में भगवान ने उनसे कहा सुभद्रे माँ शुच्पुत्र पांचाश्वासोत्तरा गोभिमु प्रथिता गतिम क्षत्रिय पुंगव सुभद्रे तुम पुत्र के लिए शोक न करो द्रुपद कुमारी तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ वह क्षत्रिय शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ है ये चांदे पे कुल सन्ती पुरुषा नो वरान सर्वे तेता गतिम जानतु अभिमन्यो यशस्वी सुमुखी हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे कुल में और भी जितने पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें कुरिया तद्दयम कर्म क्रियासु सुहृद्य कर। तव पुत्रो महारथ तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले ही आज जैसा पराक्रम किया है उसे हम और हमारे सुहृद भी कार्य रूप में परिणित करें एवं स्वास्थ्य भगनीं द्रौपदीम पिछोत्तरा पार्श से महाबाहू इस प्रकार अपनी बहन सुभद्रा उत्तरा तथा द्रौपदी को आश्वासन देकर शत्रु दमन महाबाहू श्री कृष्ण पुनः अर्जुन के ही पास चले आए नृपा कृष्ण तथा विवेशांत पुरे राजे जग मुल राजन तदनंतर श्री कृष्ण राजाओं बंधुजनों तथा अर्जुन से अनुमति ले अंतपुर में गए और वे राजा लोग भी अपने अपने शिविर में चले गए इस श्री महाभारते द्रोण पर्वढ़ सुभद्रा प्रभिलाप अष्ट सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा विलाप सुभद्राभिलाषयक अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ